पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र इक्कीस तीव्र संवेगा आसन्न तीब्र संवेग और अधिमात्र उपाय वाले योगियों को समाधि लाभ शीघ्रतम होता है व्याख्या इस सूत्र के आदि में भाष्यकारों ने अधिमात्रोपायानाम अधिमात्र उपाय वालों को इतना पाठ और संबंध किया है तथा समाधि लाभः समाधि फलम भवति इति समाधि का लाभ और उसके फल का लाभ होता है यह शब्द सूत्र के शेष हैं वे सूत्र के अंत में लगाने चाहिए इसलिए यह अर्थ हुआ कि जिनका उपाय अधिमात्र है और जिनका संवेक तीव्र है उन उपाय प्रत्यय योगियों को समाधि का लाभ तथा उसके फल का लाभ शीघ्रतम प्राप्त होता है अर्थात उपाय के अधिमात्र और संवेग के तीव्र होने के कारण उपर्युक्त नौ प्रकार के उपाय प्रत्यय योगियों में से उनको शीघ्रतम अर्थात सबसे अधिक शीघ्रता से समाधि तथा उसका फल कैवल्य का लाभ प्राप्त होता है इनकी अपेक्षा अधिमात्र उपाय मध्य संवेग वाले को कुछ विलंब से और इनकी अपेक्षा अधिमात्र उपाय मृदु संवेग वालों को उनके अधिक विलंब से होगा इसी प्रकार जितने जितने उपायों की ओर संवेद की न्यूनता होती है उतना उतना विलम्ब से समाधि लाभ होता है और जितने जितने उपायों की ओर संवेद की अधिकता होती है उतना उतना शीघ्र समाधि लाभ होता है संगति तीव्र संवेग भी मृदु मध्य अधिमात्र विशेषांतर भेद से तीन प्रकार का होता है उनमें से अधिमात्र तीव्र वैराग्य वाले योगियों को शीघ्र समाधि ला, का लाभ होता है यह अगले सूत्र में बतलाते हैं मृदु मध्याधिमात्र तथोपि विशेषः 22 मृदु मध्य अधिमात्र ये तीन भेद होने से मृदु तीब्र संवेग वालों और मध्य तीव्र संवेग वालों के समाधि लाभ से भी अधिमात्र तीब्र संवेग वालों को समाधि लाभ में विशेषता है व्याख्या पूर्व सूत्र में जो तीव्र संवेग बतलाया है उस तीव्र संवेग के भी मृदु मध्य अधिमात्र ये तीन भेद हैं अर्थात मृदु मृदु तीव्र संवेग मध्य तीव्र संवेग और अधिमात्र तीव्र संवेग इस प्रकार यह तीब्र संवेग तीन प्रकार का हुआ इससे अधिमात्र उपाय मध्य संवेग वाले आठवें श्रेणी के योगियों की अपेक्षा से अधिमात्र उपाय मृदु तीव्र संवेग वाले योगियों को शीघ्र समाधि लाभ होता है और अधिमात्र उपाय मध्यम तीव्र संवेग वाले योगियों को शीघ्रतर और अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र संवेग वाले योगियों को शीघ्रतम समाधि लाभ प्राप्त होता है इन अधिमात्रोपाय अधिमात्र तीव्र संवेग वाले योगियों में पूर्व के दोनों योगियों से यह अत्यंत शीघ्र समाज हिला में विशेषता है